महाभारत शांति पर्व ओशाधिकततमोध्याय सज्जनों के चरित्र के विषय में दृष्टान्त रूप से एक महर्षि और कुत्ते की कथा युधिष्ठिवाच न संति कुलजा यहा पार्थिवश्य तो अकुलेनाश कर्तव्या नवा भरत सत्तम युधिष्ठि ने पूछा भरत श्रेष्ठ जहाँ राजा के पास अच्छे कुल में उत्पन्न सहायक नहीं है वह वह नीच कुल के मनुष्यों को सहायक बना सकता है या नहीं भीष्म अदातीम इतिहासम पुरातनम निदर्शनम परम लोके सज्जना चरित भिष्म ने कहा युधि इस विषय में जानकार लोग एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं जो लोक में सत्पुर के आचरण के संबंध में सदा उत्तम आदर्श माना जाता है मैंने तपोवन में इस विषय के अनुरूप बातें सुनी है जिन्हें श्रेष्ठ महर्षियों ने जमदग्नि नंदन परशुराम से कहा था वने सेविते फलाहारो किसी महान निर्जन वन में फल मूल का आहार करके रहने वाले एक नियम पारायण जितेन्द्रिय महर्षि रहते थे दीक्षा दर शांत स्वाध्याय परम शुचि उपवास विशुद्धात्मा सत्यम सत्मा वे उत्तम व्रत की दीक्षा लेकर इंद्रिय संयम और मनोनिग्रह करते हुए प्रतिदिन पवित्र भाव से वेद शास्त्रों के स्वाध्याय में लगे रहते थे उपवास से उनका अंतकरण शुद्ध हो गया था वे सदा सत्वगुण में स्थित थे तस् सद्भाव उपविष्टस्य धीमतः सर्वे सत्वा समीपस्था भवन्ति वनचारीण एक जगह बैठे हुए उन बुद्धिमान महर्षि के सद्भाव को देखकर सभी वनचारी जीव जंतु उनके निकट आया करते थे सिंह व्याघ्र गणा क्रूरा मत्ता से वह महागजा दिपिना खडग भीम भी दर्शना क्रूर स्वभा वाले सिंह और व्याघ्र बड़े बड़े मतवाले हाथी चीते भालू तथा और भी जो भयानक दिखाई देने वाले जानवर थे, थे। वे सब उनके पास आते तेज़ सर्वे तस्थे बच्चे व्यभूता प्रिय यद्यपि वे सारे के सारे मांसाहारी हिंसक जानवर थे तो भी उस ऋषि के शिष्य की भांति नीचे सिर किए उनके पास बैठते थे उनके सुख और स्वास्थ्य की बात पूछते थे और सदा उनका प्रिय करते थे दत्वा चते सुख प्रश्न सर्वे याथागत ग्राम्य स्तिक पशु तत् नाजहा स महामुनि वे सब जानवर ऋषि से उनका कुशल समाचार पूछकर जैसे आते वैसे लौट जाते थे परंतु एक ग्रामीण कुत्ता वहाँ उन महामुनि को छोड़कर कहीं नहीं जाता था भक्तोंरक्त सततम उपवास कृषो बल फल मूलोध का हे था वह उन महामुनि का भक्त और उनमें अनुरक्त था उपवास करने के कारण दुर्बल एवं निर्बल हो गया था वह भी फलमूल और जल का आहार करके रहता मन को वश में रखता और साधु पुरुषों के समान जीवन बिताता था तस्सेप विष्ट पादपूरि महामते मनुष्य बदगत भाव स्नेहामते उन महर्षि के चरण प्रांत में बैठे हुए उस कुत्ते के मन में मनुष्य के समान भाव अर्थात स्नेह हो गया वह उनके प्रति अत्यंत स्नेह से बंध गया तथोभ्यन् तो महावीर द्वीपी छतोजन स्वार्थम अत्यंत संतुष्ट क्रूर काल तदनंतर एक दिन कोई महाबली रक्तभोजी चिता अत्यंत प्रसन्न होकर उस कुत्ते को पकड़ने के लिए क्रूर काल एवं यमराज के समान उधर आ निकला ले लिजम त्रिश्छास्फोटन तत्पर व्यादी त्युधा वह बारंबार अपने दोनों जबड़े चाटता और था। था। उसे प्यास सता रही थी। उसने मुंह फैला रखा भूख से उसकी व्याकुलता बढ़ गई थी और वह उस कुत्ते का मांस प्राप्त करना चाहता था। प्रोवाच स्वा मुनिम तक स्वाभिशाम पते प्रजानाथ नरेश्वर उस क्रूर चिते को ज आते देख अपने प्राण रक्षा चाहते हुए वहाँ कुत्ते ने मुनि से जो कुछ कहा वह सुनो भगवन् स्वशत्रुर्भगवेश्वीपी मंत्र मेघते भयम न सम महाभुरे तथा कुर महाबाहो सर्वज्ञ स्व नशय भगवान यह चिता कुत्तों का शत्रु है और मुझे मार डालना चाहता है महा मुने महा आप ऐसा करें जिससे आपकी कृपा से मुझे इस चीते से भय न हो आप सर्वज्ञ हैं इसमें संशय नहीं है अतः मेरी प्रार्थना सुनकर उसको अवश्य पूर्ण करें स मुनिस्त विद्याण ऋतज्ञ सर्वसत्वा तमैश्वर्य वे सिद्ध के ऐश्वर्य से संपन्न मुनि सबके मनोभाव को जानने वाले और समस्त प्राणियों की बोली समझने वाले थे। उन्होंने उस कुत्ते के भय का कारण जानकर उससे कहा, कार्य मृत्यु ऐसा स्वरूप रहित्वी भवसी पुत्र का मुनि ने कहा बेटा अपने लिए मृत्यु स्वरूप स्थिति से तुम्हें किसी प्रकार भय नहीं करना चाहिए यह लो तुम अभी कुत्ते के रूप से रहित हुए जाते हो तथा स्वाद्विपताम जाम्बु तनंतर मुनि ने कुत्ते को चिता बना दिया उसकी आकृति सुवर्ण के समान चमकने लगी उसका सारा शरीर चितकबरा हो गया और बड़ी बड़ी दाढ़े चमक उठी अब वह निर्भय होकर वन में रहने लगा सम्मुखे आत्मना समत चिते ने अपने सामने जब अपने ही समान एक पशु को देखा तब उसका विरोधी भाव क्षण भर में दूर हो गया ततो तथ्य महारौद्रो व्याता से क्षाव देहक्रो व्याघ्रो रुधरलाल सदनतर एक दिन एक महाभयंकर भूखे भूख भुख, भूखे व्याघ ने उसका रक्त पीने की इच्छा से मुंह फैलाकर दोनों जबड़ों को चाटते हुए उस चिते का पीछा किया व्याघ्रम दृष्टा भुग्नम दृष्टि शरणवान बड़ी बड़ी दाढ़ों से युक्त वनचारी वाघ को भूख से कुटिल भाव धारण किए देख वह चिता अपने जीवन की रक्षा के लिए पुनः ऋषि की शरण में आया संवासजं परेहम मृषि कुरता तदा सा व्याघ्रतापुणा बलवत् तब सहवास जनित उत्तम स्ने का निर्वाह करते हुए महर्षि ने चिते को बाघ बना दिया अब वह अपने शत्रुओं के लिए अत्यंत प्रबल हो उठा ततो तथो दृटवाम विषाम पते सातु स्वा व्याघ्रता प्राप्य बलवान प्रसिता प्रजानाथ तदंतर वह बाघ उसे अपने समान रूप में देखकर मार न सका उधर वह पुत्र बलवान भाग होकर मांस का आहार करने लगा न मूल फल यथा फलभोगेशृहप्यको तदा यहा मृगपति प्रका मनौकस तथा स महाराज व्याघ्र संभव तदा महाराज अब तो उसे फल मूल खाने की कभी इच्छा ही नहीं होती थी जैसे वनराज सिंह प्रतिदिन जंतुओं का मांस खाना चाहता है उसी प्रकार वह बाघ भी उस समय मांस भोजी हो गया महाभारते शांति परमड़ी राजधर्मानुशासन परमड़ी स्वरसी संवाद सोडशा अधिक शतमोध्या इस प्रकार से महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्म व अनुशासन पर्व में कोत्ता और ऋषि का संवाद विषयक एक अध्याय पूरा हुआ